आध्यात्मरामण अर्य काका दस सर्ग सबरी से भेट श्रीमहादेव उवाच लब्ध्वा बरम स गंधर्व प्रयासन राम अब्रवीत सबरियास्ते भागे आश्रम रघुनंदन भक्तिमार्ग भक्तिग ताम प्रया महाभाग सर्वते कथय श्री महादेव जी बोले हे पार्वती भगवान राम से वर पाकर उनके परम धाम को जाते हुए उस गंधर्व राज ने कहा हे रघुनंदन सामने वाले आश्रम में सबरी रहती है वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने के कारण भक्त मार्ग में कुशल है हे महाभाग आप वहाँ पधारिए वह आपको सीता जी के संबंध में सब बातें बता देंगी प्रोपे विमान विष्णु पदम राम नाम स्मरणे फल मिदृशम ऐसा कहकर वह एक सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया सच है राम नाम स्मरण का फल ऐसा ही है घोरं त्यक्ता तद्पिनोरं शिघ्राघ्रादिदूत सनरथाश्रम पदम सबरियाघुनंदन तदनंतर सिंह व्याघ्रदि से दूषित घोर वन को छोड़कर श्री रघुनाथ जी धीरे धीरे सबरी के आश्रम पर पहुँचे सबरी सबरी राम आलोक्य लक्ष्मण समन्वे आयातम आरादरपेल प्रत्युत्थयाचिरे न सा लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को समीप ही आते देख सबरी अत्यंत हर्ष से तुरंत उठ खड़ी हुई पति पादरग्रह हर्ष पूर्णाश्रुलोचना स्वागतेनाभिन्यथ सुसने संवेश उसके नेत्रों में आनंद राश्र भर आए और वह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी तथा उनका स्वागत कर कुशल के अनंतर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया राम लक्ष्मण यो सम्यक पाद प्रक्षाभक्ति तलनाघ्यादिता तद तदनंतर अत्यंत सुंदर अत्यंत भक्ति से श्री राम और लक्ष्मण के चरण अच्छी प्रकार धोए और उस चरणोदक को अपने अंगों पर छिड़क कर अर्घ्यादि से भगवान का सा सत्कार किया संपूज्य विधिवद्राव सौमित्रिम सपर्जयाम सदृहता दिव्यादा फलान्य भक्त सुगंध फिर विविध सामग्रियों से राम और लक्ष्मण का विधिवत पूजन कर जो अमृत के समान दिव्य फल उसने श्री राम चंद्र जी के लिए इकट्ठे कर रखे थे वे अत्यंत हर्ष से लाकर उन्हें दिए और उनके चरण कमलों का सुगंधित पुष्प और चंदन आदि से पूजन किया। सबरी भक्त संपन्ना कियापन्ना इस प्रकार आतिथ्य सत्कार हो चुकने पर जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सहित आसन पर विराजमान थे सबरी ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा अत्रश्रघुश्रेष्ठ गुरु में महर्षयः स्थिताः शुश्रूपणम तेषा कु समुपस्थिता हे रघुश्रेष्ठ इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई यहाँ हजारों वर्षों से रहती हूँ अब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए हैं जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि वह एकाग्रचित होकर यही रहे गो ब्रुवन्मा बसात्र सहुर्वर्ष सहसा गतास्ते ब्रह्मण पदम गमिष्यो ब्रुवन्मा बसात्र स हे रघुश्रेष्ठ इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रह करते थे मैं उनकी सेवा सुशुरा करती थी यहाँ हजारों वर्ष से रहती हूँ अब वे महर्षिश्रेष्ठ ब्रह्म लोक को चले गए हैं जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्र होकर यहीं रह रामो दसथीर जाता परमात्मा सनातन राक्षसा बधाथा ऋषि रक्षणा सनातन परमात्मा ने राक्षसों को मारने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम रूप से अवतार लिया है आगमिष्यतिशकाग्र ध्यान निष्ठा स्थिरा भव इधान चित्रकूटाद्र वास्त्र में प्रभो वे शीघ्र यहां आएंगे तो एकाग्र चित्र से उनका ध्यान करती हुई यहां रह आजकल भगवान राम जी चित्रकूट पर्वत के आश्रम में विराजमान हैं तस्य हे राम हैुरुजी के कथनानुसार मैं तभी से आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बात देख रही थी आज गुरु जी का यह वाक्य सफल हो गया तब संदर्शनम राम गुरुनामपि पिमे नहीं योपिन मूढ़ा प्रमेत्मन ही न जाते हे राम आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेव को भी नहीं हुआ फिर हे अप्रमेय आत्मन मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुई एक गवारी नारी ही हूँ मेरी तो बात ही क्या है तव तो दास्य दासना शतसख्योत्तरश्च वाम दासितेनाधिकारोस्ती कुतः साक्षात्वही जो आपके दासों के दास हैं उनके भी जो उत्तरोतर सैकड़ों दासानुदास हैं मैं तो उनकी दासी होने की भी अधिकारिणी नहीं हूँ फिर साक्षात आपकी दासी कहलाने का तो मेरा मुँह ही कहाँ है कथम रामाद्य में दृष्टम तम मनोवाग गोचर तो तुम न जाने देवे किम करो मे प्रतीदे हे राम आप तो मन या वाणी के विषय नहीं है फिर न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया हे देवेश्वर मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती अब मैं क्या करूं प्रभो आप स्वयं ही अपनी दयालुता से मुझ पर प्रसन्न होइए श्री रामवाच पुंसत्रीवेषो व जातिनामाश्रमादय न कारण मद्भजने भक्तिरवि कारण श्री रामचंद्र जी बोले पुरुषत्व स्त्रित्व का भेद अथवा जाति नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं है उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है यज्ञान तपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्म भी दृष्टुम द्रष्टुमह सक्यो मद भक्ति विमुख सदा जो मेरी भक्ति से विमुख है वे यज्ञ दान तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नहीं देख सकते तस्माद् तस्मा भामे भक्खे हम भक्ति साधनम सताम संगति रेवात्र प्रथम प्रत्म। श्रुतम अतः हे भामनी मैं संक्षेप से अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ उनमें पहला साधन तो सत्संग ही है द्वितीय मतकथालाप तृतीय मदगुणो गुणेरवण व्याख्या त्वचसा चतुर्थम साधन भवेत् मेरे जन्म कर्मों की कथा का कीर्तन करना दूसरा साधन है मेरे गुणों की चर्चा करना यह तीसरा उपाय है और गीता उपनिषदादि मेरे वाक्यों की व्याख्या करना उसका चौथा साधन है आचार्योपन भद्रे मद्बु य पंचम पुण्यशील जमादीमादिच निष्ठा मूजनेम ष्ठम साधन मीर ममंत्रोपासक सांगं सप्तम अमुच्ये भद्रे अपने गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवत बुद्धि से सेवा करना पांचवा पवित्र स्वभाव यम नियमादि का पालन और मेरी पूजा में प्रेम होना छठा तथा मेरे मंत्र की सांगोपांग उपासना करना सातवां साधन कहा जाता है मद्भक्त स्वधि का पूजा सर्वभूते सुमन बाह्यार्थे सुविरागी समाधि सहितम तथा अष्टम नवम तत्विचारो वम भावे एवं नव विधा भक्ति साधन ये कस स्त्रियो वम पुष्स तिरयोदी गये भक्ति संजाते प्रेम लक्षण शुभलक्षणे मेरे भक्तों की मुझसे भी अधिक पूजा करना समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना बाह्य पदार्थों में आसक्त न होना और श्रम दमादी संपन्न होना यह मेरी भक्ति का आठवां साधन है तथा तत्व विचार करना नवा है हे भामिनी इस प्रकार यह नौ प्रकार की भक्ति है हे शुभ लक्षणें जिस किसी में ये साधन होते हैं वह स्त्री पुरुष अथवा पशु पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव हो ही जाता है भक्त संजातमा सिद्ध मुक्ति जन्मलीस्म कारण भक्तिर्मोक्षसे सुनिश्चित प्रथम साधन ये तस् क्रम भवे, भवे भक्ति के संपन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्म में निसंदेह मुक्ति हो जाती है अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष का कारण भक्ति ही है भक्ति के उपरोक्त नौ साधनों में से जिसमें पहला साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्ति का प्राप्त होना निश्चित ही है तू मेरी भक्ति से युक्त है इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ ये तो मदर्शना अनुभक्त स्तवरना स्त संशय यदि ब्रोहि सीता कमलोचना प्रिया बे प्रिय दर्शन अब मेरा दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो ही जाएगी इसमें संदेह नहीं यदि तुझे पता हो तो बता इस समय कमल सीता कहाँ है मेरी प्रिय दर्शना प्रिया को कौन ले गया है सबर युवाच देवजासीज तथा पृक्षसेस जन्म लोकानुसृत प्रभो तथम अभिधा सीता जराधुना स्थिति रावणेन नितिता सीता लंकायां वर्तते धुना बोली हे देव हे सर्व हे विश्वभावन आप सभी कुछ जानते हैं तथापि हे प्रभु लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो इस समय सीता जी जहां है वह मैं आपको बतलाती हूं सीता जी को रावण हर ले गया है और इस समय वे लंका में है इतः समीपे रामास्ते पंपा सरोवरम ऋष्यमुख गृहना वह सत्समीपे महानग हे राम यहाँ से पास ही पंपा नाम का एक सरोवर है उसके समीप ऋषिमुख नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है चतुर्भिमंत्री साधम सुग्रीव वाणराधिप भीत भीत सदा युलाक्रम बालिन्न भया भ्रा तदम्य बिशे बालिन गेन सख्यम कुर प्रभो सुग्रीव सर्वे कार्यम संपादय अहमग्नि प्रवेशा तबग्रे वहां वहाँ पराक्रमी बानराज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से सदा डरता हुआ अपने चार मंत्रियों के साथ रहता है ऋषि ऋषिशाप के भय से वह स्थान बाली के लिए सर्वथा अगम्य है हे प्रभो आप वहाँ जाइए और उस सुग्री से मित्रता कीजिए वह आपका सब कार्य सिद्ध करेगा हे रघुनंदन अब मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करूँगी मुहूर्तम तिष्ठ राजेन्द्र जावद्वा कलेवरम या यामी भगवन राम तष्णु परम पदम हे राजेश्वर हे भगवान हे राम जब तक मैं अपने शरीर को जलाकर आप विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊँ तब तक आप एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिए रामम समुतासनम क्षणार निर्धलम अविद्याकृत बंधनम राम प्रसादा छबरी मोक्षम प्रापात दुर्लभम श्री रामचंद्र जी के साथ इस प्रकार सम्भाषण करने के अनंतर शबरी ने अग्नि में प्रवेश किया और एक क्षण में ही समस्त अविद्याजन्य बंधनों को नष्ट कर भगवान राम की कृपा से अति दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया किम दुर्लभम जगन्नाथे श्रीराबे भक्तवत्सले प्रसन्न घम जन्मापी सबरी मुक्तिमापसा भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीराम के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है देखो उनकी कृपा से नीच जाति में उत्पन्न हुई सबरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया किम पुनर ब्राह्मणा मुख्या पुण्या श्रीराम चिंतका मुक्तिम या तद भक्तिर्मुक्तिरवय फिर श्री राम का ध्यान करने वाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है निसंदेह भगवान राम की भक्ति ही मुक्ति है भक्ति मुक्ति विधाय भगवत श्रीरामचंद्रस् लोका काम दुखा घ्रि पद्मुगुलुत्सुका विशेष मंत्र चामतनम सुधूर अरे लोगों भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है अतः कामधेनु रूप उनके चरण युगलों की अति उत्साहपूर्वक सेवा करो हे बुद्धिमान लोगों इन विविध विज्ञान वार्ताओं और मंत्र विस्तार को अलग रखकर तुरंत ही श्री शंकर के धाम में शोभा पाने वाले श्याम शरीर भगवान राम का भजन करो इस श्रीमद्आध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अरण्य कांडे दस मर्ग समाप्त इदम अरण्य कांडम